भौतिक तत्व का उत्थान तथा आत्मा का विकास अब्दुल बहा ने कहा पेरिस में सर्दी बढ़ती जा रही है इतनी अधिक कि मुझे शीघ्र ही यहाँ से चला जाना पड़ेगा परन्तु फिर भी आपके प्रेम की गर्माहट मुझे यहाँ पर रोके हुए है प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ समय और आप लोगों के बीच रुकने की आशा करता हूँ शारीरिक सर्दी और गर्मी आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि यह प्रभु प्रेम की ज्वाला से गर्माहट प्राप्त करती है जब हम यह बात समझ लेते हैं तो आने वाले संसार में अपने जीवन के बारे में हम कुछ कुछ समझना शुरू कर देते हैं अपनी कृपा से प्रभु ने पूर्वाभास हमें यहीं पर दे दिया है शरीर और आत्मा के बीच अंतर के कुछ प्रमाण हमें दिए हैं हम देखते हैं कि शीत ताप कष्ट आदि केवल शरीर से संबंध रखते हैं आत्मा पर उनका कुछ असर नहीं कितनी बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो गरीब होते हैं रोगी होते हैं जिनके तन पर पूरे कपड़े नहीं होते जिनका कोई सहारा नहीं होता परंतु फिर भी वे आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं उनके शरीर को जो कुछ सहना पड़े उनकी आत्मा स्वच्छंद और स्वस्थ होती है पुनः कितनी बार हम किसी समृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है परंतु जिसकी आत्मा बड़े भन्यकर रूप से रोगग्रस्त होती है विवेकशील मन के लिए यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि किसी व्यक्ति की आत्मा उसके भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न होती है आत्मा अप्रिवर्तनशील और अविनाशकारी होती है आत्मा की उन्नति और विकास इसके आनंद और दोहक भौतिक शरीर के परे होते हैं यदि किसी मित्र के कारण हमें खुशी या दोहक होता है या प्रेम सच्चा या झूठा सिद्ध होता है तो इससे आत्मा पर प्रभाव पड़ता है यदि हमारे प्रियजन हमसे दूर हो तो यह आत्मा ही होती है जिसे दोहक होता है और आत्मा के दोहक या कष्ट की प्रतिक्रिया शरीर पर हो सकती है इस प्रकार जब आत्मा का पोषण सदगुणों पर किया जाता है तो शरीर आनंदित होता है यदि आत्मा पाप के गड्ढे में गिर जाए तो शरीर पीड़ित होता है जब हम सच्चाई स्थिरता निष्ठा और प्रेम पा लेते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं परंतु यदि हमारा पाला झूठ अनिष्ठा और धोखे से पड़ता है तो हम दुभखी होते हैं इस बन बातों का संबंध आत्मा है और वे शारीरिक रोग नहीं आता यह प्रत्यक्ष है कि शरीर की भांति आत्मा भी स्वयं अपना व्यक्तित्व रखती है परंतु यदि शरीर में परिवर्तन हो तो जरूरी नहीं कि आत्मा पर भी इसका प्रभाव हो यदि आप उस दर्पण को तोड़ दें जिस पर सूर्य चमक रहा हो तो दर्पण टूट जाता है परंतु सूर्य फिर भी चमकता रहता है यदि उस पिंजरे को तोड़ दिया जाए जिसमें कोई पक्षी बंद हो तो इससे पंछी को कोई हानि नहीं पहुंचती। यदि दीपक टूट जाए तो भी शिखा पूरी क्रांति के साथ जलती रह सकती है बिल्कुल यह बात मनुष्य की आत्मा पर लागू होती है यद्यपि मृत्यु उसके शरीर को नष्ट कर देती है परंतु आत्मा पर इसका कोई जोर नहीं यह अमर है अनंत है अजन्मी और अनश्वर है जहाँ तक मृत्युप्रांत मानव आत्मा का संबंध है वह उतनी ही शुद्ध रहती है जितना इससे मानव शरीर में रहते हुए विकास किया था और शरीर से अलग होने पर यह प्रभु की दया के सागर में डूबी रहती है जिस क्षण मनुष्य की आत्मा शरीर को छोर स्वर्ग जगत में पहुँचती है उस क्षण के उसका विकास आध्यात्मिक होता है और विकास है ईश्वर की निकटता प्राप्त करना भौतिक सृष्टि में विकास संपूर्णता के एक अंश से दूसरे अंश तक होता है खनिज पदार्थ अपनी सारी खनिज संपूर्णताओं के साथ वनस्पति में परिवर्तित होते हैं वनस्पति अपनी समूची संपूर्णताओं के साथ पशु जगत में पहुंच जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे मानव जगत में ऐसा दिखाई देता है कि यह संसार परस्पर विरोधों से भरा पड़ा है इनमें से प्रत्येक जगत खनिज वनस्पति और पशु में जीवन का अस्तित्व इसके अंश के अनुसार होता है यद्यपि मानव जीवन की तुलना में भूमि मृत प्राय प्रतीत होती है फिर भी वह जीवित है और इसका अपना अलग जीवन है इस संसार में वस्तुएं जिंदा रहती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती है और पुनः जीवन के नए रूप में जीती है परंतु आत्मा जगत में इसके बिल्कुल विपरीत होता है नियम के तौर पर आत्मा का उत्थान एक अंश से दूसरे अंश तक नहीं होता प्रभु की दया और कृपा से यह केवल प्रभु की निकटता प्राप्त करती है मेरी हरियार्दिक प्रार्थना है कि हम सब प्रभु के साम्राज्य और उसकी निकटता को प्राप्त करें